श्रृद स्मृति पुराल करुणाल नमा भगवत् शंकर लोक शकर शंकर शंकर भाष्य कृत वे भगवंत महाराज के जय ओं नमो नारायण ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय तृतीय पाद में कार्याधिकरण है कार्य बादरी रस्य गुपत्ते है ये सूत्र आया था और विशेषित्वाचा दूसरे हेतु भी दिया था परब्रह्म में गदि नहीं हो सकती है गदि तो अपरब्रह्म में ही हो सकती है इसके लिए पहले न्याय संग्रहकार ने अनेक युक्ति दिए भाष्य के आधार पर अब भाष्य में भी उन युक्तियों को विस्तार से प्रकट किया तो जहां तक संसार है वहां तक पुण्य पाप का भोग है और जहां तक भोग है वहां तक सोपाधिक तिदी मानी जाती है वो लोग लोकांतर की चर्चाएं सारे संसार के अंतर्गत अंधपादि होने से इस लोग से लेकर के ब्रह्म लोक तक आब्रह्म भवना जितने भी लोग हैं ये ब्रह्म का स्वरूप मनो ये ब्रह्म के प्राप्ति के लिए स्थान नहीं हो सकता है अब विशेष ब्रह्मलोक में क्या है उसका यहां विचार किया कि ब्रह्मलोक में भी परब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता है अपर ब्रह्म प्राप्त होगा हो और जैसा कहा गया परस्यांधे कृदात्मान ये स्मृति के आधार पर कि जब ब्रह्मा जी के साथ क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं तभी वो पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तब तक नहीं तो क्रमु मुक्ति के विचार को यहां पुनरावृत्ति शब्द अपुनरावृत्ति शब्द के द्वारा श्रुति से लेना चाहिए और स्मृति ने स्पष्ट कहा ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रदि संचरे परस्यांते कृदात्म प्रविशन्ति परम पदम ये स्मृति को याद रखकर स्मरण रखना चाहिए क्योंकि एक ही ऐसा स्मृति है जो साक्षात क्रम मुक्ति को प्रतिपादन करती है तो ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते पर के अंत हो जाने पर उस ब्रह्मा जी के अंत होने पर ये सृष्टि के समाप्ति होने पर परस्यांते कृतात्मान जो कृतात्मा है प्रविशंति परम पदम परम पद को प्राप्त करते पहले ये सूत्र भाष में आया है इसीलिए इस प्रकार की ही मुक्ति क्रम मुक्ति को मान सकते ब्रह्मलोक होकर के जानेगा और कोई विधा इसमें नहीं है ये निश्चय किया इसलिए ब्रह्मात्मा स्वरूप की प्राप्ति जो परम मुक्ति है वो तो लोगलोगार की बात नहीं हो सकती है एक आ अब ये विचार के अंतिम इस पढ़ाव में जो पहले विचार किया था ब्रह्मसूत्र के इस शास्त्र के आदि में चतुर्थ सूत्र से तृतीय सूत्र, सूत्र से चतुर्थ सूत्र से ले लेकर के जो कर्मकांड है मीमांसा दर्शन है मीमांसा दर्शन वेद के वेद को ही प्रमाण मानते हैं और हमारे वैदिक प्रमाण और उनके वैदिक प्रमाण समान हैं और दो अलग अलग विचार रखते हैं जो ब्रह्मवादी है इनका विचार अलग है और मीमांसा कर्मवादी है उनका विचार अलग जैसा चार पुरुषार्थ को मानते हैं सभी वैदिकवादी वैसा ही पूर्व मीमांसक भी चार पुरुषार्थ को मानते हैं किंतु जो चतुर्थ पुरुषार्थ है उसको प्राप्त करने के लिए मीमांसक आचार्यों ने कुछ अलग विधान अलग प्रकार बताए वो ज्ञान से मुक्ति नहीं मानते वो कर्म से मुक्ति मानते हैं कुछ कर्मों को करने से और कुछ कर्मों को नहीं करने से स्वाभाविक स्वरूप अवस्थिति रूप मुक्ति होती है ऐसा उनका कथन ये कहाँ तक उचित है ये कहां तक युक्तिसंगत है इसी को भाषाकार अंतिम में पुनः एक बार दृढ़ करते हैं कि ऐसा जो मीमांसकों का विचार है कि कर्म से मुक्ति हो जाएगी अर्थात कुछ कर्म जो करने के लिए कहा है उनको करना और कुछ कर्मों को नहीं करना ऐसा कुछ प्रकार उन्होंने बताया यद्यपि जैमिनी सूत्रकार ने या भाष्य में तो उल्लेख है किंतु सूत्र में ऐसा मुक्ति के विषय में विशेष कोई उल्लेख नहीं मिलता है जैमिनी सूत्र में सबर भाष्य में विचार किया है उस विचार को लेकर के मीमांसा दर्शन के जो सबर भाष्य है जैसा हमारे यहां शंकरा भाष्य है वैसा उनके यहां प्रसिद्ध है सबर भाष्य शबर स्वामी का भाष्य है उस सबर भाष्य में बड़े मीमांसा के विद्वान प्रकांड विद्वान रहे कुमारिल्य भट्ट जी तो कुमार्य भट्ट जी ने वार्तिक लिखा पूरे 12 अध्यायों पर वार्तिक लिखा है और वो वार्तिक तीन विभाग में है पहला जो वार्तिक है उसको श्लोक वार्तिक अथवा संबंध वार्तिक कहते हैं और वो प्रथम पाद पर ही है उसके आगे तृतीय अध्याय पर्यंत जितना है वहां तंद्रवार्तिक ऐसा नाम से तंद्रवार्तिक लिखा विस्तार से है उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष इत्यादि दर्शन को विस्तार से प्रतिपादन किया विमांस दर्शन सूत्र पर तंद्रवार्तिक होता है उसका नाम तंद्रवार्तिक उसके आगे संपूर्ण जो भी है उसी में उन्होंने टीका लिखी है उसको टुप्पु टीका बोलते हैं टुप टीका टुप्पू मैंने संक्षिप्त में संक्षिप्त में टीका लिखी है ऐसे है विस्तार से उसमें उन्होंने जो प्रतिपादन किया मुक्ति कैसे हो होती है और हमारे यहां कर्म से मुक्ति कैसे होती है ऐसा प्रतिपादन किया है संबंधवार्तिक में भी ऐसे 100 श्लोक 105 सौ पांच श्लोक से पांच छह श्लोकों में वो मुक्ति का प्रतिपादन किया मुक्ति का साधन का प्रतिपादन इसी प्रकार तंद्रतिक में तन्द्रवार्तिक में भी ये प्रतिपादन किया है द्वितीय से लेकर जो भी है और श्रष्टा अध्याय में वो वहां भी ये प्रतिपादन किया तो उसका आधार पर अभी यहां भाष्यकार कहेंगे उन्होंने जो प्रतिपादन किया मीमांसकों ने और उनके शिष्य है प्रभागर जिनको गुरु नाम से कहते हैं गुरु मत मीमांसा में जो गुरु मत होता है एक तो कुमार भट्ट का भाट्ट मत कहते हैं और प्रभागर का जो मत है गुरु मत कहते हैं और मुरारी मिश्र करके तीसरे एक हैं जैसा हमारे यहां तीन प्रस्थान है उनके वहां भी तीन प्रस्थान है तो कुमारी भट्ट का और प्रभागर का और मुरारी मिश्र का तृतीय पंथा ऐसा बोलते हैं वो तीसरी पंथा है उनकी तो तीनों ने अपने अपने विचार से मुक्ति का प्रतिपादन किया चार पुरुषार्थों में चतुर्थ पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया अब प्रसंग से यह समाप्ति की दृष्टि से उसका एक बार उल्लेख करते हैं और उसका निराकरण करते ऐसा नहीं हो सकता टीका में कहा संसार से कर्मनिमित्तवात तद अभावे अभावान मुक्तिर अनायास सिद्धा इति मतम दर्शयते पूछते हैं कि संसार किससे बनता है संसार से कर्म से बनता है संसार से कर्म निमित्तवात जहां जहां कर्म रहेगा वहां वहां संसार रहे कर्मा तत्र संसार है इसलिए कर्म का निमित्त अभाव हो जाए तो संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा इसके लिए ज्ञान संपादन करने की आवश्यकता नहीं जैसा कहा गया ब्रह्मात्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं तत्वश्यादि वाक्य विचार करके चिंतन करने की आवश्यकता नहीं यहां तक सन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं सन्यास सब जो व्यर्थ है सारे कर्म छोड़ करके रहता है तो कैसा होगा कर्म का संसार है कर्म का संसार तो कर्म से नहीं व्यक्त हो इसीलिए संसार से कर्म निमित्तवा तद अभावे तदभावे कर्माभावे। कर्म का भाव होने पर अभावान मुक्ति अनाय तो संसार का अभाव हो जाएगा और मुक्ति अनायास सिद्ध हो जाएगी मुक्ति के लिए और प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि कर्म निमित्त अतिरिक्त कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं क्योंकि कर्म निमित्त संसार कर्म निमित्त से ही आ, हटाया जा सकता है इसके लिए अलग मुक्ति साधन करने की आवश्यकता नहीं जो ज्ञान को आप मुक्ति साधन बतला रहे हैं ये कोई आवश्यक नहीं है ऐसा उनका पक्ष है उनका जो मत है उस मत का यहां उल्लेख करते हैं ये पूरे विचार को ध्यान से रखना है और ये नोट करके रखना है क्योंकि जो भाषा में जहां जहां विचार आया है कर्मकांड में मुक्ति के लिए क्या विचार प्रकट किया वो भाष्यकार ने यहां एक पैराग्राफ में पूरा संक्षेप में दिया आ, तो अब कभी कभी जो है भाषा में कहीं कहीं एक एक दो दो वाक्य आता है किंतु तो यहां पूरा उनका पक्ष अपने विस्तार से रखा है चतुर्थ सूत्र में भी है तत्व समन्वया सूत्र में भी कुछ विचार ऐसे दिए तो कैश्चित जल्पियत कुछ लोग तो ना जो कि कुछ लोग ऐसे जल्पन करते हैं। जल्पन का अर्थ होता है जलप शब्द का प्रयोग क्या उच्चते नहीं कहा जल्प्य का अर्थ होता है वो ऐसे ही बोलते हैं जो मैंने अस्पष्ट बोलते हैं और कुछ स्पष्टता युक्ति युक्त नहीं है ऐसा बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं इसको बोलते हैं जलपन कहते हैं कोई गंभीर वचन नहीं होता है वो तो जलपदे जलपदी बोलेंगे तो ऐसे ही कहता है बगता है जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है लेकिन जलपदे बोले तो स्पष्ट मतलब ऐसे ही कह कहता है करते वो कोई मन युक्ति संगत नहीं ऐसा लगता है ऐसा कहते हैं क्या कहते हैं वो नित्यानि नैमित्तिकानि च कर्मा अठीय प्रत्यवाय अनुत्पत्त ये नित्य कर्म होते हैं नैमित्तिक कर्म होते हैं हमारे पास कितने प्रकार के कर्म हैं है क्या क्या हाँ तो पांच प्रकार के कर्म है तो पांच प्रकार के कर्म में जो नित्य और नैमित्तिक दो कर्म है तो ये दो कर्म में नित्य और नैमित्तिक नित्य कर्म का अर्थ होता है वो जैसा कहा जा रहा है निश्चित रूप से अनुष्ठान करना, तो करना चाहिए तो नित्य अनुष्ठान करना चाहिए है ना हाँ नित्य वो सोचा निश्चित रूप से करना हम कवि क्या समझते हैं कि नित्य करने से रोज करना चाहिए ऐसे समझते हैं ऐसा अर्थ नहीं है नित्य कर्म रोज करना चाहिए यह अर्थ नहीं है निश्चित रूप से करना चाहिए अर्थात तो आप रोज कर रहे थे तो रोज आता है लेकिन उसका अर्थ तो यह है कि निश्चित रूप से करना चाहिए क्योंकि नित्य कर्म में कुछ ऐसे कर्म भी है जो महीने में एक बार अनुष्ठान करते हैं कहीं महीने में दो बार अनुष्ठान करते हैं और कोई पर्व के समय में अनुष्ठान करते हैं कोई साल में एक बार अनुष्ठान करते हैं ये सब नित्य में माना जाता है नित्य है नित्य शब्द कैसे बनता है हां ये त्यपनेर ध्रुवे वाच्य ऐसा एक वार्तिक है तो नी जो अव्यय है अव्यत्यप सूत्र आता है अवयात्यप सूत्र में एक वार्तिक दिया नी शब्द में त्यप प्रत्यय करेंगे ध्रुव अर्थ में ध्रुव अर्थ होता है निश्चित प्रतिदिन करने का अर्थ में नहीं होता है निश्चित होता है निश्चित करना हमेशा रहेगा एक रूप में रहेगा तो वो निश्चित अर्थ में नी अव्यय जो है उस अव्यय से त्यप प्रक, प्रत्यय करेंगे तो नित्य बनता है। सीधा सीधा है नी और त्यप त्यप का त्याग रहेगा नित्य ऐसा बनता तो मतलब निश्चित तो ये कुछ कर्म निश्चित होते हैं प्रतिदिन करने का होता है निश्चित करना और महीने में करने का होता है साल में करने का होता है कुछ विशेष पर्वों में करने का होता है इत्यादि ये सब नित्य मानते हैं जैसे प्रतिदिन संध्या वंदन जो करते हैं वो तीन बार जो संध्या करते हैं वो नित्य हो गए और उसके बाद पक्ष में एक बार जो करते हैं माहिने में एक बार करते हैं दशापूर्ण ये भी नित्य है उसी प्रकार ज्योतिषोमादि ब्राह्मणों के लिए नित्य कर्म में ज्योतिषोमादि साल में एक बार अनुष्ठान करना है। दुर्मा से इत्यादि है ये सब नित्य में मानते हैं तो ये नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना है और नैमित्तिकानी ज कर्माणी अनुष्ठीन दे फिर नैमित्तिक भी अनुष्ठान करते हैं नैमित्तिक का अर्थ है कि निमित्त आने पर अनुष्ठान करते हैं नहीं तो नहीं जैसा ग्रह में बच्चे का जन्म हो गया तो एक निमित्त बन गया अब जन्म होने पर जाद कर्मों का अनुष्ठान होता है और उसी लिए विशेष कुछ अनुष्ठान होता है अथवा घर में कुछ दुर्घटना हो गई कोई आग लग गया कुछ हो गया तो उसी में उसके लिए प्राश्च्यता आदि उसी का अनुष्ठान नैमित्तिक अनुष्ठान करना पड़ता है ऐसे जो नैमित्तिक अनुष्ठान निमित्त मान करके किसी की मृत्यु हो गई श्राद्ध आदि का अनुष्ठान नैमित्तिक अनुष्ठान करना पड़ेगा और ऐसा जो होता है उसका नैमित्त करके और मीमाम मानते हैं कि यह नित्य और नैमित्त का स्वतः कोई फल नहीं है ऐसा मानते कर्माणि कर्माणी अनुष्ठी इनका अनुष्ठान तो करना ही है किंतु इनके अनुष्ठान न करने पर क्या होगा प्रत्यवाय उत्पत्ति हो जाएगी प्रत्यवाय हो जाएगा प्रत्यवाय और पाप में कुछ अंदर है प्रत्यवाय और पाप में अंदर क्या है मालूम है प्रत्यवाय और पाप में क्या अंदर हाँ ऐसा होता है जो निषिद्ध कर्म है जो मां हिमस्या सर्वाभूतानी ये कहा कलज्जम न भक्षये सुराम न पिबेत आदि जो निषिद्ध कर्म है उनका अनुष्ठान किया तो वो होगा पाप निषिद्ध किया नहीं करने के लिए बोला अनुष्ठान कर दिया आपने कर दिया तो पाप होता है और जिनका अनुष्ठान करने के लिए, लिए बोला नित्य नित्य नैमित्तिक का अनुष्ठान करने के लिए कहा उनका अब अनुष्ठान नहीं किया तो प्रत्यवाय होता है प्रत्यवाय होने पर उसका प्राश्चित किया जा सकता है। प्रत्यवाय का प्राश्चित तुरंत करने पर प्रत्यवाय की निवृत्ति हो जाती है प्रत्यवाय रहने पर आगे जाके पाप हो सकता है प्रत्यवाह स्वयं पाप नहीं है लेकिन पाप के लिए दरवाजा खोलता है ऐसा प्रत्यवाय का बनाया है इसीलिए प्रत्यवाय होने पर प्राश्चित कर देंगे तो फिर उससे निवृत्त हो जाएगा कोई दोष नहीं होता सामान्य प्राश्चित होता है उसके लिए जैसे संध्या अनुष्ठान आदि होते है इसीलिए अब क्या है निमित्त नैमित्त कर्मों का अनुष्ठान आपने कर दिया तो प्रत्यवाय से मुक्त हो गया प्रत्यवाय अनुत्पत्त ये प्रत्यवाय उत्पन्न ना होने के लिए इसको किया जाता है तो इसका और कोई फल नहीं ये न करने पर प्रत्यवाय उत्पन्न होता है करने पर तो कुछ नहीं होता करने पर तो शुद्धिकरण करेगा और कुछ नहीं करेगा ये मानते हैं एक तो ए हो गया दो कर्म होगा का तो काम हो गया तीसरा है काम्या प्रतिषिद्धानी च परिह्रियंत और दो प्रकार के कर्म हैं अभी पांच में दो और है जो और का बोल रहे हैं काम्या और प्रतिषिद्ध जो काम्य कर्म है स्वर्ग कामो ये जेता इत्यादि काम्य कर्म होते हैं बहुत सारे काम्य कर्म प्रतिषिद्ध कर्म मागिमस्या सर्वाभूदान इत्यादि प्रतिषिद्ध कर्म इन दोनों का परिहार किया जाता मानी इन दोनों का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो काम्य कर्म का अनुष्ठान न करने पर पुण्य होगा नहीं क्यों पुण्य होने से वो पुण्य से देश मे स्वर्ग लोग आदि प्राप्त होता बाद में शरीर प्राप्त होता अब वो पुण्य है नहीं तो पुण्य लोग आपको प्राप्त नहीं होगा और निषि है निषिद्ध का अनुष्ठान नहीं करते क्यों निषिद्ध का अनुष्ठान करने पर पाप होने था तो निषिद्ध का अनुष्ठान नहीं किया उसको भी आचरण नहीं किया तो पुण्य भी नहीं हुआ पाप भी नहीं हुआ तो क्या हुआ अब वो जन्म लेने के लिए या तो आपके पास पुण्य चाहिए था या तो पाप चाहिए था दोनों नहीं है दोनों नहीं है तो पुण्य पाप नहीं है तो फिर उसी के निमित्त शरीर नहीं, तो नहीं मिलेगा ठीक है तो काम में और प्रतिषिध का परिहार कर दिया तो उससे क्या होगा बता रहे स्वर्ग नरक अनावाप तय यह भट्ट जी का अभिप्राय है तो स्वर्ग नरक नहीं होगा यह दोनों चला गया अब जो है बाकी रह गया जो पहले का कुछ कर्म हम करके आए अभी जो वर्तमान शरीर प्राप्त हो गया जिसको हम प्रारब्ध समझते हैं प्रारब्ध करना है अब इसका क्या होगा बोलते हैं ये तो सांप्रद देहा उपभोग्या कर्माणी उपभोगे ने बट क्षप्य नहीं यह तो हम सब ये ही मानते हैं कि सांप्रद देहा संप्रति जो प्राप्त जो देह है सांप्रद देह संप्रति भवा सांप्रदा अब हो गया वो जो देहा अब आपका जो शरीर तो संप्रति प्राप्त जो देह है जो वर्तमान देहा उसी में जो उपभोग्य जितने भी कर्म है उन कर्मों का उपभोग से ही नाश हो गया वो तो भोग से अपने आप नष्ट हो जाएंगे आपके लिए अभी पुण्य पाप की पूंजी नहीं है और प्राश्चित क्या प्रत्यवायी भी नहीं है और इस शरीर का भोग कर्म जो है भोग से समाप्त हो गया हो गया ना सारे कर्म के जो हिसाब लग गया ये पुण्य पाप नहीं है तो वहां नहीं है जाएगा और नित्य कर्म नैवित्य कर्म यथावत अनुष्ठान करने पर प्रत्यवाय नहीं लगेगा फिर जो है वर्तमान शरीर में जो प्रारब्ध का भोग अभी हो रहा है वो तो भोग करते करते नष्ट हो जाएगा नया कुछ बन नहीं रहा ऐसा कर दिया ऐसा करने पर इत्यतः ऐसे करने पर क्या निकला वर्तमान देहादर्धम देहांतर प्रतिसंधान कारण अभाव यह वर्तमान शरीर के बाद उर्ध्वमन पश्चात देहांतर का प्रतिसंधान यानी देहांतर को संबंधित करने वाला कोई कारण नहीं मिलता तो पुण्य भाव नहीं है ना उनके पास कारण नहीं कारण अभावात ऐसे कारण ना होने से फिर क्या होगा अब ये जीव कहा जाएगा नहीं जाएगा नहीं तो स्वरूप अवस्थान लक्षणम कैवल्यम अपने ही स्वरूप में स्थित होना स्वरूप जो कैवल्य है वो प्राप्त हो जाएगा अपने व्यवस्था बिल्कुल पक्की है नित्य नैमित्तीय कर्म का अनुष्ठान किया और काम्य और निषिद्ध का अनुष्ठान नहीं किया और इस शरीर में जो प्रारब्ध है उसको भोग से नाश कर दिया नाश करने के बाद इस शरीर से मुक्त जब हो जाएंगे बस उसी से स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष हो जाएगा जैसे आत्मा से आया तो आत्मा में लीन होंगे जैसा होगा जैसा स्वरूप में वैसा रहेगा अब वो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं इसीलिए बिना ब्रह्मात्मतया एवं वृत्त से इसलिए कैवल्य जो है ना बिना ब्रह्मात्मतया ये ब्रह्मात्म ज्ञान जिसके बारे में आप दत्तमसी आदि के उपदेश करके आपने अलग पंथ बनाया ये जो ब्रवदान्त के ब्रह्मात्म ज्ञान है इसके बिना भी इसके बिना भी एवं वृत्त इस प्रकार से जो अनुष्ठान करेगा कर्म का उसको तो कैवल्यम शेष्य वो तो कैवल्य को प्राप्त करेगा उसको कैवल्य सिद्ध हो जाएगा लिट लकार का प्रयोग है कई सिद्ध हो जाएगा ऐसा ही ये एक पंक्ति में एक वाक्य में उनके सारे साधन प्रक्रिया बताई कैसे कैवल्य प्राप्त होता है ऐसा उनका पक्ष है ठीक है ये कुमारली भट्ट जी ने जगह जगह इसको बताया तीन चार जगह इसके बारे में चर्चा की और उनके जो शिष्य है प्रभाकर जी प्रभाकर जी ने भी बहुत चर्चा की ये सब इनकी व्यवस्था है किंतु ये जो व्यवस्था है ये पुख्ता पुख्ता नहीं है पक्का नहीं इसमें कहीं छेद है कहीं छिद्र है अब ये छिद्र कहां कहां है ये अभिभाषक बताएंगे आपने तो कल्पना करके तो बहुत सुंदर बता दिया ऐसा करने से ये होगा ऐसा करने से ये होगा ऐसा करने से रोज जाएगा और शरीर पाद होने से मुक्ति पक्का तो आप इनका अभिप्राय ये है कि नित्य नैमित्त कर्म का कर अनुष्ठान करते रहो। पहले बार पहले भी कई बार बताया नित्य नैमित्त कर्म का कर अनुष्ठान किसी प्रकार छोड़ नहीं सकते उसको छोड़ करके हम संन्यास भी नहीं लेना चाहते इसलिए संन्यास वो मानते नहीं क्योंकि संन्यास में यह सब छोड़ना पड़ता है ऐसा होगा नहीं अब होगा तो उसको मुक्ति नहीं होगी ये ये सब उनका विचार है उसमें कट्टर है वो इसीलिए वो मानते नहीं ये करते रहो सब सब कुछ हो जाएगा ऐसा किया तो उसका उत्तर कहते तद असत ये जो आपका विचार है ना ये गलत है ये वर्णित प्रकार से इसको कह सकते ये गलत है ऐसा कहा ठीक मैं देखिये देहांतर प्रतिसंधानम तेन संबंध तदग्रहणियावत देहांतर प्रतिसंधान कारते है उसके साथ उसका संबंध होकर के कर्म के साथ फल का संबंध होकर के देह का ग्रहण करना देहा संधान का नित्यादि अनुष्ठानवता वर्णित चरित मुमु ये जो किसको होगा एवं वृत्त का अर्थ कर रहे एवं वृत्त ने नित्यादि का अनुष्ठान करता ठीक है और वर्णित चरितस्य जिस प्रकार से वर्णन किया उस प्रकार से उनका सुंदर चरित्र है आचरण ऐसे मुक्षों को अवश्य ही वो प्राप्त हो जाएगा एक भाष्य में प्रमाण अभाव कहा कि आपने ये जो प्रक्रिया बनाई है ना इस प्रक्रिया के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है आपने कल्पना तो सुंदर कल्पना की है सुनने से अच्छा लगता लेकिन ये प्रमाण अभाव है इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता हां क्या कोई क्यों, क्यों नहीं मिलता देखो ऐसा आपके पास ऐसा प्रमाण होना चाहिए था नहीं एदत्शास्त्रेणा केनचित प्रतिपादित ये जो आपकी बातें हैं, आपका जो प्रस्ताव है ये कोई भी शास्त्र के द्वारा इस प्रकार से प्रतिपादन नहीं किया हमने नहीं देखा शास्त्र में ऐसा कहीं भी कोई वचन नहीं मिलता है कि इस प्रकार अनुष्ठान करो तो आपको मोक्ष हो जाएगा स्वरूप सिद्धि रूप स्वरूप प्राप्ति रूप मोक्ष कैवल्य सिद्ध हो जाएगा ऐसा कहीं भी शास्त्र में शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित दिखा नहीं पड़ता क्या मोक्षार्थी थम समाजरे दीदी मोक्ष चाहने वाला इस प्रकार का समाचरण करे ऐसा कहीं आपके वहां लिखा कहीं शास्त्र वजन लिखा है क्या लिखा तो है ही फिर क्या है स्वमनीषयातु तो एदत तर्कितम आपने अपनी मनीषा से अपने चिंतन से विचार से एदत आपने तर्कित किया ये आपने कल्पना की इस प्रकार से युक्ति आपने बनाई ऐसा हम मोक्ष पालेंगे ऐसा बनाया लेकिन यह शास्त्र संबंध नहीं है अब यह सुनकर के तो बहुत विक्षुप्त हो जाएगा क्यों वो तो शास्त्र को प्रमाण मान के ही सब करते हैं शास्त्र के बिना एक कल्पना भी नहीं करते वो कहते हैं कि कुछ भी कल्पना करे एक अक्षर की कल्पना भी हो वो शास्त्र में प्रयोजन के लिए कहा हो तब तो कल्पना करे शास्त्र कल्पना करे कुमार भट्ट जी का संबंध आरती में सोग ही ऐसा उसके बिना कोई कल्पना करना नहीं चाहिए कल्पना अनाधा अनाधार कल्पना नहीं करनी चाहिए तो वो शास्त्र आधार होना चाहिए ये तो भाष्यकार ने सीधा कह दिया ये आप बताओ कौन सा शास्त्र में कहा लिखा है ये मोक्षार्थी थम समाद आपने जैसा बताया प्रक्रिया इसी प्रकार मोक्षार्थी आचरण करने ऐसा कहीं लिखा नहीं हमारे यहां तो मोक्ष मोक्षों के लिए बहुत कुछ लिखा कई जगह लिखा है ज्ञान प्राप्त करो तो इत्यादि लिखा है आपके ये प्रक्रिया तो कहीं शास्त्र में नहीं मिलती है ये तो आपने अपने पंथ बनाने के लिए गुरु शिष्य सब मिलकर के इस प्रकार से प्रक्रिया बना के लोगों को समझाया कि इस प्रकार करो तो आपको प्राप्त हो जाएगा संसार कर्म निमित्ता संसार है तस्मा निमित्त भावाद न भविष्य ये जो आपकी कल्पना है ना कर्म निमित्त संसार है और इसीलिए कर्म का निमित्त अभाव हो जाने पर संसार का अभाव हो जाएगा ये आपने कल्पना की है कर्म निमित्त संसार से मुक्त होने के लिए कर्म का निवारण कर दो तो कर्म का निवारण इस प्रकार कर दो ऐसे करके आपने कल्पना की ये इसका कोई प्रमाण नहीं न चाहिए तर्कितुम अभी शक्य थे निमित्त अभाव से दुर्ज्ञानत् कहते हैं कि अभी हमने मान करके कहा था आपने तर्कित किया आपने युक्ति से समझाया ये हमने माना था किंतु यह कल्पना हो ही नहीं सकती ये कोई युक्तिसंगत कल्पना नहीं हो सकती है नचक ये जब तर्कित अभिषक किया जाए ऐसा तर्क भी नहीं किया जा सकता कल्पना भी नहीं किया जाता तर्क मन यहां कल्पना ऐसे भावना करना कल्पना करना ऐसे भी नहीं कर सकता क्यों यह देखो निमित्ता अभाव से दुर्ज्ञानत्व आपने तो शॉर्टकट में फॉर्मूला बना दिया कि आप नित्य कर्म करते रहो फिर काम्य प्रतिषिध ना करो और प्रारब्ध प्रारंभ अपने आप नष्ट हो जाएगा और निमित्त नष्ट हो जाएगा फिर मोक्ष हो जाएगा सीधा बोल दिया आपने लेकिन ये जो निमित्ता अभाव है ना ये दुर्ज्ञानत्व ये निश्चय करना बड़ा कठिन है कि कैसा ये कर्म सारा समाप्त होता है ये निश्चय करना बड़ा कठिन है कर्मणो भी बोधव्यम बौद्धव्यम जब अकर्मणस बौद्धव्यम गहना हो गये दी भगवान ने स्वयं कहा भगवान इतने सारे ज्ञान रखने पर भी उन्होंने कहा वो कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है कुकर्म क्या है कोई कर्म क्या है कुछ बताना तो बड़ा मुश्किल है ये कहां जाकर के कहां चिपकता है इसलिए गहना होती बहुत बहुत गहराई में इसकी गरी ये कहां से कहां जाता है पता नहीं चलता आपको बहुत सारे सज्जन दिखाई देते वो सज्जन अच्छे कर्म करना जिंदगी भर उसने अच्छे कर्म किया लेकिन दुख भोग रहा है लोग बोलते हैं कितना परेशान हो रहा है बेचारा वो भगवान को पकड़ करके सब कुछ करता रहता परेशान ही परेशान होता है और दूसरा जो है कुकर्म कर रहा है अधर्म कर रहा है वो सुखी है उनको सब लोग आदर करते हैं माला डालते हैं पूजा करते हैं और उनके पास कोई कमी नहीं वो सुखी जीवन जिता रहा है ये ऐसे तो ऐसे दिखता है अब कौन सा कर्म कहा लग गया कुछ पता नहीं चलता इसीलिए कर्मणों बोधव्यम बोधव्यम से विकर्मणा यह सब जानना पड़ेगा ये सारा जान करके कर्म का कैसा कहा नष्ट हुआ ये बोलना तो अत्यंत असंभव है इसलिए निमित्ता अभाव से दुर्ज्ञान होता निमित्ता अभाव केवल बोलने से नहीं होता है और ये तर्क से आपने निमित्ता अभाव की फॉर्मूला बना दिया तो ऐसा भी ये नहीं होता क्यों ऐसा नहीं होता अब कर्म व्याख्या कर रहे भाष्य देखो बहून ही कर्माणी बहुत सारे कर्म हैं कर्म का भंडार जो है ना अजय्य है बहुत बड़ा भंडार है उसकी कोई सीमा ही नहीं कितने सारे तो बहुन ही कर्माणि, जात्यंतर संचितानी कब बनाया हुआ अब बनाया हुआ नहीं है ये अनेक अनेक जन्मों में जाति का मतलब जन्म अनेक अनेक जन्मों में आपने संचित किया हुआ बहुत सारे आपके पास है वो पूंजी ऐसा है कभी भी नष्ट नहीं होता आप भोगते रहो भोगते रहो आते रहेगा आते रहेगा भोगते रहो आते रहेगा नष्ट ही नहीं होता पुण्य समाप्त तो तो होने पर पाप आएगा पाप समाप्त होने पर पुण्य आएगा पुण्य पाप समाप्त कमजोर होने पर पुण्य पाप मिश्रित होकर के आएगा वो आता तो रहेगा बस ग्यारंटी है आपको कभी भी कोई कमी नहीं पड़ेगा अलग अलग जन्म भी मिलते रहेगा एक जन्म का समाप्त हो गया और दूसरा दिन तुरंत तैयार उसमें समाप्त तो होगा तीसरा तैयार हो चलता रहेगा इसीलिए ये जात्यंतर संचित कर्मों का कितना हिसाब है क्या हिसाब है ये आप तर्क करके थोड़ा समझ सकते हैं ये समझने की ऐसी बात नहीं इसलिए ये बहुत अत्यंत कठिन है इसी के भरोसा कर्म करते ये सब हो जाएगा करेगा फंस जाएगा इसलिए मुश्किल होता हाँ तो बहुन ही कर्माण जात्यंतर संचिता इसलिए कुमार भट्ट जी जो है ना उन्होंने अपने पाप को मान करके स्वयं अग्निदाह कर दिया वो बुद्ध बौद्धों के यहां गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं गए थे वो उन्होंने इसलिए वहां जाकर अध्ययन करने के सोचा कि ये बौद्ध दर्शन में क्या है जिससे कि वो वैदिक मत को खंडन करते हैं उस दृष्टि से वहां अध्ययन करने गए थे तो छुपके से अध्ययन किया मतलब अपने को छुपा करके वो बौद्ध बनकर के अध्ययन किया अब ये गलत है पाप है और उसके बाद उनको उन लोगों को मालूम हो गया ये छुपा हुआ वैदिक है ऐसे मालूम हो गया पकड़ा गया फिर उनको गिराया गया फिर वो बच गए वहां से सब कुछ हो गया और उसके बाद में आ करके फिर उनको खंडन करते हुए ये तंद्रवार इत्यादि ग्रंथ लिखे और नास्तिकता को भी खंडन किया बुद्ध दर्शन को खंडन किया सब कुछ किया वैदिक धर्म को पुनस्थापना की उनके अपने तरीके से शिष्यों को बनाया जैसा प्रभागर आदि शिष्य है और मंडन मिश्र आदि शिष्य है ऐसे ऐसे बहुत सारे शिष्यों को बनाया हाँ, शिष्यों को बनाया और तब प्रचार करके सब हो गया होने के बाद में फिर वो प्राश्चित करने लग गया प्राश्चित तो यही है कि गुरु निंदा भी हुई है क्योंकि गुरु ने जो सिखाया गुरु मान करके उनसे सीखा और सीखने के बाद में उनको खंडन किया ये तो गुरु वचन का खंडन करना ये ये एक पाप हो गया और दूसरा अपने को छुपा करके झूठ बोल करके गुरु से अध्ययन किया ये एक दूस, दूसरा पाप हो गया ऐसा बहुत पाप हो गया ये तो बहुत बड़ा पाप होता है गुरु निंदा और गुरु का खंडन करना फिर चुप छुपा करके अपने से गुरु गुरु के सामने बैठना इत्यादि जो है तो इसके लिए प्राज करना किन्तु उन्होंने किया किसके लिए कि वैदिक धर्म की रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने किया था बहुत बड़े पुण्य करने के लिए किया था इसीलिए जब वो प्राश्चित करने के निश्चय किए शरीरदाह निश्चय किए तो सभी लोगों ने विरोध किया कि ऐसा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि आप तो अच्छे कर्म के लिए ये किया और इतने बड़े कार्य को करने के लिए आपने ये जोखिम उड़ाया है ये साहस किया है तो इसीलिए आपको उसको प्राश्चित करने की आवश्यकता नहीं ऐसा सभी ने रोका लेकिन उन्होंने रोका लिया वो स्वयं प्राश्त करके और ऐसे ही अग्निदाह करके अपने को समाप्त कर दिया तो ये इसीलिए है क्योंकि ऐसे मानते थे कि वो जो पाप हुआ उसका प्राश्वित करेंगे तो फिर आगे उससे जन्म नहीं होगा इसको लेकर के वो प्राश्चित करके उसको नष्ट किया जिससे जो कठिन से कठिन प्राश्चित है स्वयं अग्निदाह कर देना कोई छोटा प्राचित नहीं होता बहुत बड़ा और वो धीरे धीरे ऐसा नहीं कि एकदम आ, पेट्रोल डाल करके जला दिया ऐसा भी नहीं वो धीरे धीरे किया है भूसा डाल करके भूसा के अंदर रह करके फिर धीरे धीरे उसको शरीर को नष्ट कर दिया मतलब जलते जलते नष्ट हो गया ऐसा बहुत कठिन है तो उस समय शंकराचार्य जी वहां उनसे मिलने गए थे शास्त्रार्थ करने के लिए तो उस समय उन्होंने मंडल मिश्र की तरफ भेजा था उनको जो भी है तो ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया मैंने जैसा कहा वैसा करके भी दिखाया इस प्रकार के वीर पुरुष थे किंतु ये बड़ा कठिन है कि कौन सा कर्म सही है कौन सा गलत है तो ये जातियंदर तो बहुत सारे कर्म रहते हैं और इष्टा इष्टानिष्ट विपाकानी उसमें इष्ट भी होते अनिष्ट भी होते ऐसे ही फल वाले बहुत सारे कर्म हैं। अब ये किसका है एक एक जनतोह संभावित एक एक जंतु का एक एक जन्म एक एक व्यक्ति का इतना सारा अब ऐसे में तेषाम विरुद्ध फलाना युगपद उपभोग का संभव आब ये जितने सारे जो एकत्रित है इनमें परस्पर विरुद्ध फल वाले रहते माने एक ऐसा है कि मनुष्य जन्म में फल देगा दूसरा मनुष्य जन्म में नहीं देगा वो देव देव शरीर में देगा और तीसरा जो है कोई चार पैर वाले कोई जीव बन करके उसी में धोना होता गाय पशु आदि बनकर के होता है कोई कीड़े बन करके होता कुछ होता तो अलग अलग कर्म है एक का दूसरे में भोग नहीं हो सकता ऐसे में आपने कह दिया नहीं इस जन्म का जो है भोग समाप्त होने पर सब समाप्त हो जाएगा ऐसे कैसे होगा तब उतना होगा जितना आप इस जन्म के लिए लाए हो उतना का समाप्ति हो जाएगी लेकिन दूसरे जन्म जन्मांतर का जो विशेष है उसकी समाप्ति कैसे होगी उसके लिए आपने कोई रास्ता बताया नहीं है ना नया नए बनने के लिए रास्ता आपने बताया है ठीक है लेकिन पुराने का क्या होगा उसका तो कोई रास्ता बताया नहीं इसीलिए कहा कि ये जो तेषाम विरुद्ध फला नाम युगपद उपभोग एक साथ उपभोग होना संभव नहीं है तो कानचित लब्ध अवसराणी जन्म निर्मि उनमें से कुछ कर्म जब जिनका अवसर अभी मिल गया अब उनको यहां फलीभूत होने के लिए अवसर मिल गया तो वो फलीभूत होकर के वो शरीर प्राप्त कराता है शरीर में भोग कराता है उसके बाद वो समाप्त होता है ऐसा होता है कान अब कुछ जो है जो बाकी है देशकाल निमित्त प्रतीक्षाणी आसत इत्यथा बाकी तो देशकाल निमित्त की प्रतीक्षा करते हुए रहेंगे ही बैठेंगे ही आसत मैंने आस्ते आसादे आसते बहुवजन ने किया वो रहेंगे बैठेंगे आ, सब वो हम बैठा रहा होगा अभी प्रतीक्षा कर रहा हैं हमको कब देश काल निमित्त मिलेगा हमको भोग देने के लिए कब शरीर मिलेगा ऐसा करके कर्म वहां बैठा हुआ आपने कुछ कर्मों को तो भोग करके समाप्त कर दिया ठीक है लेकिन बाकी कर्म जो बैठे हुए हैं वो तो फल देंगे ही उनका तो कुछ कर नहीं सकते तेषाम अवशिष्टान साम्रदेन उपभोगे न क्षपणा संभव आपकी प्रक्रिया के फॉर्मूला के अनुसार वो जो कर्म बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं उन कर्मों का तो इस शरीर से वर्तमान जो मनुष्य शरीर है इस शरीर से भोग करके समाप्त करना संभव नहीं है क्योंकि वो कर्म तो इधर आया ही नहीं वो वहां प्रतीक्षा कर अब उनका क्या होगा उनके लिए आपने कोई रास्ता बताया ही आपने तो यह बताया कि नित्य नैमित्य कर्म करने से प्रत्यवाय नहीं होगा और काम प्रतिषिध नहीं करने से पुण्यपाप नहीं होगा और जो भी अभी शरीर में आया हुआ कर्म प्रारब्ध है वो क्षय हो जाएगा अपने आप इतना तो आपने बताया लेकिन जो पुराना पूंजी है उसके क्या हो जो पूंजी पड़ी हुई है वहां वो उसका क्या होगा वो तो ढेर सारे उसमें से एक एक निकाल करके करने के लिए कुछ बदला आपने बताया नहीं वो तो संचित कर्म तो संचित में रहेंगे इसीलिए आपके कल्पना में एक कमी है ये फॉर्मूला नहीं चलेगी तो क्षपणा असंभवात क्षय नहीं हो सकता इसलिए नथावर्णितरित वर्तमान देह पादे देहांत निमित्ता भाव शक्य देश्चे इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे आपने वर्णन किया यथावर्णित मैंने वर्णनम अनाधिकृत यथावर्णित जिस प्रकार से जैसा आपने वर्णन किया यह अव्यय विभाव समास है। समीव इत्यादि से ये यथा के अर्थ में योग होता है यथावर्णित जैसा वर्णन किया उसी प्रकार ऐसा आचरण करने पर भी उसका वर्तमान देह पाते यह वर्तमान शरीर का पाद होने पर यह शरीर प्राप्त हो गया तब देहांतर निमित्त भाव है शक्ति देहांतर निमित्त को वो बता ही नहीं सकता देहांतर निमित्त नहीं है ऐसा कैसे बता सकता वर्तमान शरीर हो गया ठीक है तब तक जो है वो जो इंतजार कर रहे वो आकर के घेर लेगा पकड़ लेगा वो ऐसा घ्रसेगा आपको फिर तुरंत जन्म दे देता ऐसा होगा तो फिर आप कहां से मुक्त हुए नहीं होगा इसलिए ये प्रक्रिया में ये खोखला है ये जो है ये ये, ये पूरा जो है वो प्रूफ क्या बोलते हैं वो प्रूफ नहीं है इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता तो कर्मशेष शेष सद्भाव सिद्धिस्टा कहते हैं कर्मशेष है इसके लिए हमारे पास शास्त्र प्रमाण है ये सारे कर्मशेष रहता है तद यई हमणीय इत्यादि स्मृति तद इमणीय चरणा रमणीयाब्येरन कबूय चरणा कबूयाम योनिमाबद्येरन ऐसा चांदो की उपनिषद में कहा जो भोग किया भोग कर्म करने के बाद में जो शेष रहते हैं उस कर्म के फल रूप में तदा शेषेणा उसके शेष फल रूप में जन्म लेता है और जैसा उसका कर्म रहेगा उसी प्रकार रमणीय योनि को प्राप्त करेगा अथवा पाव योनि को प्राप्त करेगा ऐसे करके उनका जीवन चलता है ऐसा वहां विभाग करके स्पष्ट कथन किया है इसका अर्थ क्या है कि एक जन्म समाप्त होने पर कर्म समाप्त नहीं होता है दस शेष रहता है हम जो है आपने जो कहा ना उसी के लिए ये हम हमारा उत्तर ये है तब वो पूर्वादि बोलता है दे हम ऐसा सोचेंगे नित्य नैमितिका तेषाम क्षेपकाणी भविष्य की हम ऐसा सोचेंगे ये जो पूर्व संचित है ना जितने ढेर है ये जो संचित कर्मों को नित्य नैमित्तिक कर्म नष्ट कर देगा ऐसा तो हो सकता है ना अब नित्य नैमितिक कर्म कर रहे हैं तो पूर्व संचितों का नाश हो जाएगा ऐसा कहेंगे तो बोलते तन्ना अब देखना अभी भाष्यकार इसमें अभी क्या कहते हैं अब ये ये तो उन्होंने सुलझाया है कि ये अब नित्य कर्म कर रहा है नित्य नैमित्तिक से पूर्व संजीत धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा इस जन्म पूरा नष्ट कर देंगे ऐसा सोच रहा है तो बोलते हैं तदना वो भी नहीं हो सकता है बोलेंगी पहले टीका में देखिए शंका का ये इनका आशय है अनारब्ध फलाना अभी कर्मणाम नित्य नैमित्त भ्यो निवृत्ति जो आरब्ध कर्म है प्रारब्ध कर्म इस जन्म नष्ट हो जाएगा किंतु जो अनारब्ध कर्म है जिसको संजित कहा जाता है वो अनारब्ध कर्म नित्य नैमित कर्मों से ही निवृत्त हो जाएंगे तो उक्त चरित मुक्ति उक्त चरित्र माने इस प्रकार से जो आचरण करेगा विधान के अनुसार जीवन चलाएगा उसको अपने आप मुक्ति हो जाएगी इस अभिप्राय से पूर्वादि ने कहा सियादे हम एक व्यवस्था बनाते हैं क्योंकि जैसा आपने बताया उसमें तो नित्य नयिति का प्रयोजन नहीं बताया तो नित्य नैमित्तिक एक प्रोजन की कल्पना करेंगे कि वो पूर्व संचित को समाप्त करता है आगे ठीक सुकृता नाम अभी ये सारे विकल्प करेंगे आप कह रहे हो नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहने से पूर्व संचितों का नाश होगा ठीक है अब इसका क्या तात्पर्य है कि जो पूर्व संचित में हमारे पास दो प्र... प्रकार के कर्म होंगे क्या है एक तो पुण्य है दूसरा पाप है आपके जो नित्य नैवित्य कर्म है ना ये क्या पुण्यों को भी नाश करेगा पापों को भी नाश करेगा ये दोनों को नाश करेगा क्या विकल्प कर रहे हैं दोनों को नाश करना चाहिए तभी तो होगा ना तो ये पुण्य पाप दोनों को नाश करेगा ऐसा विकल्प करके आद्यम निरस्यती पहले वाले का निराश करते करते हैं कहते हैं कि ये देखो विरोधाभाव का विरोध नहीं है विरोधाभाव मैंने ये नित्य नैमित्ती के साथ जो पूर्व संचितों का कोई विरोध नहीं नाश तब करेगा जिसके साथ विरोध होता है वही नाश करेगा तो शत्रु तो शत्रु को मारता है अब ये नित्य नैमिति का पूर्व संचितों के साथ क्या विरोध है जिससे कि उसको नाश करें एक बात दूसरी बात है यह जो पूर्व संचित है अब यहां उपस्थिति नहीं द नित्य नैमित्त अभी वर्तमान में जन्म लिया अब वर्तमान में जन्म लेकर के पीछे वाले को नष्ट करें जो अनंत काल से पड़ा हुआ है अब इतना ताकत इतना साहस इनके पास कहां से आएगा ये नित्य नैमित्ती के बाद और ये तो आने की बात तो दूसरी बात है लेकिन इसके साथ विरोध सिद्ध नहीं कर सकते अब जैसा जिसके साथ जो विरोध होता है नष्ट करता है ऐसा प्रकाश के साथ अंधकार का विरोध है तो प्रकाश आने पर अंधकार चला जाता है अंधकार आने पर प्रकाश नहीं रहता ऐसा कुछ ना कुछ होता है लेकिन ये विरोधाभाव होने पर यह नित्य नैमित्य कर्म क्यों संजित कर्म को नष्ट करेगी तब फिर मान भी लो तो सदी ही विरोधे क्षेत्र क्षेत्र अभाव भवती ये कहते हैं विरोध होने पर ही लोग में ऐसा देखा गया है कि क्षेत्र और क्षेत्र भाव होता है क्षेत्र मैंने जो क्षय कराने के योग्य हो गया क्षेत्र और जो क्षय कराने वाला वो क्षेपक होगा तो क्षय कराने वाला यहां कौन है नित्य नैमित्य कर्म और क्षेप्य है जो संचित कर्म तो इनमें तभी यह क्षेप्य क्षेबक भाव होगा जब परस्पर दोनों में विरोध होगा विरोध नहीं तो नहीं होता है, है ना न तो जन्मांतर संचिता नाम सुकृदानाम नित्य नैमित्त के रस्ति विरोध हम यह कहते हैं ये जो जन्मांतर संजित सुकृत है ना उनके साथ तो नित्य नैमितिकों का कोई विरोध हो नहीं सकता आपके पास संजित में दो है पुण्य भी है पाप भी है पाप के साथ समझ लो विरोध है तो पाप आया तो विरोध है समझ लो लेकिन पुण्य के साथ ये नित्य नैमिति का क्या विरोध है पुण्य तो अच्छा कर्म होता है उसके साथ तो विरोध नहीं उसके साथ तो दोस्ती होना चाहिए क्यों वो भी विहित कर्म है यह भी विहित कर्म अब उसके साथ परस्पर विरोध नहीं इसीलिए भले ही पाप के बारे में आप स्वीकार करें वो नष्ट होता है हम मान ले। लेकिन ये पुण्य को तो ये कभी भी नित्य नैमित्तिक कर्म नष्ट नहीं कर सकते यदि पुण्य को नित्य नैमित्तिक कर्म नष्ट करता है ऐसा मानेंगे तो कोई नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करेगा क्योंकि पुण्य को कोई नाश करना नहीं चाहता आप रोज नित्यकर्म यहां करेंगे सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा ऐसा होगा तो क्या होगा ऐसा तो कोई करेगा नहीं क्योंकि पुण्य का पुण्य के साथ में नित्य नैमित कर्म का यौक्तिक विरोध है नहीं प्रामाणिक विरोध नहीं है क्यों दोनों विहित कर्म है अविहित और विहित का विरोध होता है दो अलग अलग वस्तुओं का विरोध होता है किंतु इसका कोई विरोध नहीं इसीलिए जन्मांतर संचित जो शुक्रत है वो कभी भी नित्य नैतिक कर्म से विरोध नहीं करेगा अब ये पूरा जो है ना छानबीन कर रहा है जैसा साइंटिस्ट लोग करते हैं इसी प्रकार जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पूरे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि ये ये होगा कि नहीं होगा एनालाइज कर रहे हैं बाकी का एनालाइज उनके आशय ऐसा ऐसा है तो उसमें से एक एक ईशा निकाल करके देखना पड़ेगा ये बोलते तो है सब बढ़िया सुनता लेकिन ठीक नहीं होता भगवत गीता में भी कहा कि जो कर्मकांडी है ना बहुत अच्छे अच्छे वजन बोलते हैं या इमा पुष्पिता वादम प्रवदं पार्थ नान्य दस्ती दिवादिन कामात्मान स्वर्गपरा पुण्यकर्म वाला प्रदा वो यामिमाम पुष्पिदाम वादम कहा ये जो बहुत सुंदर वाणी कहते बहुत उनका कहना सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पुष्पिदाम वाज प्रबदन्य अविपस्थित है लेकिन ये है मूर्ख पंडित नहीं अभिपस्थित नहीं वेदवादरता पार्था नान्य दस्ती दिवाद न कहते कर्म से छोड़ करके और कहे ही नहीं ऐसे ऐसे करो तो सब हो जाता है ऐसे कहते हैं ऐसे उनके कहने की शैली है वो बहुत बुद्धिमान है ना कम बुद्धिमान तो थोड़ी है इतने सारे वेद को पूरा रेट करके रखा उनका आई कम नहीं है आई बहुत ज्यादा है हाँ तो सारा रेट के रखा पूरा कर्मकांड आप कर्मकांड को एक हिस्सा सीखने के लिए जानने के लिए करने के लिए बहुत टाइम लगेगा खाली आप देख रहे हैं ना उच्चारण सीखने के लिए कितना मुश्किल होता तो उच्चारण सीख भी नहीं आता है तब तो क्या हो जाएगा बहुत मुश्किल होता है इसलिए सब बचपन में करना होता है उच्चारण अभी पच्चीस साल तीस साल में करने के लायक नहीं है वो तो पहले करना होता है अब पहले नहीं किया दुर्भाग्य के कारण हमको चांस नहीं मिला वो कोई कराया नहीं अब वो उधर जाके गलत उच्चारण करा के छोड़ दिया आपको सारे जो है मुख खराब हो रखा अब वो मुख में सही उच्चारण हा बड़ा कठिन होता है फिर उसको बिठा करके करा करके वो करा करके मार्क मार करके करना पड़ेगा और हमारे शास्त्रों में तो स्मृतियों में ये लिखा है कि ये बाद में इनको करना नहीं कराना नहीं वेद को स्पर्श भी करना वो करने योग्य होने पर भी वेद पाठ उनसे नहीं कराना क्यों वो बिगाड़ देगा बिगाड़ देगा तो दूसरा बिगाड़ करके सुनेगा वो बिगाड़ा हुआ का प्रचार हो जाता है ऐसा तो आप देखेंगे कई आ, कई आश्रमों में कई संस्थाओं में देखिए पूरा वेद पाठ को बिगाड़ करके पढ़ते ऐसा ही हजारों लाखों लोग पढ़ते रहते इसीलिए उन्होंने कहा जो व्रात्य होते हैं कहते ये उम्र के समय में करना चाहिए उम्र बीतने के बाद में उनको वेदपाठी बनाएंगे कर्मकांडी बनाएंगे ऐसा नहीं करना वो ठीक नहीं सीख पाएगा क्योंकि वो मुख बिगड़ बिगड़ गया उच्चारण स्थान बदल गया अब उसको वापस लाने में बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा नहीं होता है वो जिस उम्र में करना चाहे उस उम्र में जैसे वाणी बोल करके सीखते हैं वो तो सीखने के समय में उसको उच्चारण करना चाहिए जैसे अब हिन्दी में आप जो है हजंत का उच्चारण नहीं करते आकार को सब जगह खा लेंगे रामा ऐसा बोलना चाहिए राम बोले राम हलंद बोलते देंगे कृष्णा ऐसा बोलना चाहिए तो कृष्ण बोले तो कैसे होगा फिर तो फिर आकार का जो दीर्घ आकार उच्चारण करना दीर्घ आकार भी नहीं करता वो भी मुश्किल होता है तो इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते इसीलिए कहते वो नहीं करना चाहिए तो अब जो है इतना प्रयत्न करके आपने सब कुछ किया तो बुद्धिमान कम नहीं है वो बुद्धिमान बहुत है स्मरण उनका पूरा है तो इसलिए विचार करते समय तो बोलेंगे इसी प्रकार हम व्यवस्था बनाएंगे अब क्या है उनके पास इसके लिए कोई अलग प्रमाण नहीं मिलता हुआ क्या है कि ये मोक्ष शास्त्र को यानी उपनिषदों को मानते ही नहीं उपनिषदों को कर्मकांड में डाल करके गड़बड़ करते है तो शास्त्र में चारों पुरुषार्थ बताया चतुर्थ पुरुषार्थ के लिए मोक्ष के लिए बताया। उस को को हम क्या कैसे होगा। तो ऐसे करके फिर इन्होंने ये प्रक्रिया अपनी बनाई ये प्रक्रिया ठीक नहीं है और उस समय कर्मकांड कितने बलवान रहे होंगे और उनके खिलाफ आजादी जब ऐसा बोलते समय क्या वहां बॉम्ब फटा होगा सब जो है पूरे इनके खिलाफ जो है आंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने कि ये ऐसा कर रहा कि हमारा जो पूरा कर्मकांड में इतनी व्यवस्था बने और सबसे सब बड़े बड़े राजा के जो है मंदिर क्या बोलते हैं विद्वान विद्वत सभा में अलंकृत है अब उनको आप जैसे मंडन मिश्र जैसे व्यक्ति को बुला करके ललकारेंगे और उनको हरा देंगे ये तो कोई छोटी बात नहीं थी उस समय तो ये को जो है ना एक वर्ल्ड वार से कम नहीं था जो भाषाकार ने किया तो सारे जो है खिलाफ हो जाएंगे अरे हमारा रोज की रोटी चल रहा है ये सब आकर के बोलता है ये ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा ये होगा नहीं होगा ऐसा करके बोलते सब खंडन करके और सब सबद बना दिया और सबको करेंगे तो शिष्य लोग क्या सोचेंगे हजारों हजारों लाखों शिष्य आएंगे तो सारा मिलकर के तो एक, -एक पत्थर मारेंगे तो भी कोई बच्चे नहीं तो ऐसा बहुत भयंकर स्थिति थी, थी हम अभी सोचने से हमें समझ में नहीं आता लेकिन वो उन्होंने ऐसे तर्क से ऐसे वाणी से उनको खंडन किया क्योंकि इनके पास केवल शास्त्र नहीं है ना आचार्य शास्त्र के ज्ञादा भी थे वैसे अनुभवी थे अब उनके पास वो अनुभव का कम था शास्त्र ज्ञान था शास्त्र ज्ञान के साथ अनुभव भी होने से जो अनुभव में आता है वो श्रुति वैसे ही बता देते और वैसे श्रुति बताने से वो सुनने वाले को लगेगा ये श्रुति वही कह रही है जो ये बोल रहा ऐसे करके उनको अंत में स्वीकार करना ही पड़ेगा तो ये विधि से यहां कह रहे हैं कि आप यह भी कल्पना करो कि नित्य नैमित्य का कर्म करने से पूर्व संजित समाप्त हो जाएगा हम मान भी लेंगे एक तो मान लेंगे कि दुरीत क्षय तो हो जाएगा ऐसा मान करके चले लेकिन सुगृत का क्या होगा सुगृत क्षय तो यह करेगा नहीं क्योंकि नित्य नैमित्तिक का सुग्रद का विरोध नहीं और कर नहीं सकता शुद्ध रूपत्व तो अविशेषा यही कहते शुद्धि रूपत्व तो, शुद्धि रूपत्व मैंने यह भी शुद्धि रूप होता है और नित्य नैमित्य भी शुद्धि रूप होता है दोनों शुद्धि रूप है अब परस्पर विरोध नहीं इसका कारण नहीं हो सकता शुद्धि रूप मन पवित्र रूप है दोनों पवित्र है दूरिता नाम तो अशुद्धि रूपत्व सदि विरोधे भवदु इसलिए दूसरा विकल्प को स्वीकार कर रहे दूसरा विकल्प मैने ये जो दुरीतों का क्षयत्व तो हो सकता है क्यों दूरितों को हमने अशुद्धि माना है है ना वो तो पाप रूप होने के कारण पाप के साथ पुण्य का अथवा ये शुद्धि कर्मों का विरोध हो सकता है तो शुद्धि अशुद्धि का विरोध हो करके नित्य नैमित्त कर्म शुद्धि रूप है और दुरीत जो है अशुद्धि रूप है मान करके नित्य नैमित्त करने पर पाप का क्षय तो हो जाएगा क्योंकि संकल्प करते समय भी सगला पाप क्षय संकल्प करते हैं तो पाप का क्षय हो जाएगा लेकिन पुण्य का नहीं होगा न दु तावदा भाव सिद्धि अब उतने मात्र से देहांतर तो समाप्त नहीं होगा ना क्यों पाप तो सारा समाप्त तो हो गया लेकिन पुण्य ढेर सारा पड़ा हुआ क्या होगा वो पुण्य का जन्म मिलेगा तो देहांतर की समाप्ति ऐसा नहीं होगा तो ये दोनों को समाप्त करना पड़ेगा तब हो करके आगे फिर निमित्त नहीं रहेगा तो निमित्तिक नहीं, नहीं होगा किंतु अब जो है आपने केवल पाप को नष्ट किया पुण्य को नष्ट नहीं किया तो पुण्य शेष रह गया तो फिर आगे देहांधर निमित्ता भाव सिद्धि नहीं हो पाएगी क्यों सुकृत निमित्त तो सुकृत कर्म वहां निमित्त है ना पुण्य कर्म आपके पास है वो पुण्य कर्म से हो जाए कर्म से जन्म मिलेगा ठीक है तेषा सुकृत विरोधिवे काम्यम उपदेश वैयर्थ्यम तेषा भी तेर विनाशादिदि मनवा विरोधम विवरण ये जो सुकृत और मैंने पुण्यपाप में जो सुकृत कर्म है इनका तो सुखृत विरोधित्व काम्य कर्म उपदेश वैर्थ अच्छा ये जो नित्य नैमित्त कर्म है नित्य के कर्म को सुगृत के साथ विरोध मान लेंगे मतलब बेचा उसको नष्ट करने के लिए आप बोलेंगे नहीं नित्य कर्म नित्य नैमित्त कर्म का सुगृद कर्मों के साथ भी विरोध होता है आप बोल रहे विरोध नहीं होता हम मान रहे विरोध होता है ऐसा कर्मकांड यदि कहेंगे तो उसका उत्तर दे रहे ठीक है ऐसा यदि होगा तो काम्य कर्म उपदेश वैयर्थम तब तो काम्य कर्मों का उपदेश करना व्यर्थ हो जाएगा म्य कर्म जितने विधान किया वो व्यर्थ हो जाएगा क्यों काम्य कर्म कर दिया और बाद में आपने नित्य कर्म अनुष्ठान कर दिया वो काम फल समाप्त फिर क्या हुआ अब जो नहीं जाना चाहते जाना चाहते उनके लिए भी नहीं जाना चाहते उनके लिए भी तो बराबर ही होगा ना आप पहले काम्य कर्म कर दिया पिछले जन्म में और इस जन्म में आकर के नित्य निर्मित अनुष्ठान कर दिया पीछे जो काम्य कर्म का फल हो गया वो सब समाप्त ये समाप्त कर देगा तो फिर नित्य कर्म का अनुष्ठान या तो नित्य कर्म का अनुष्ठान कोई करेगा नहीं या तो फिर कामे कर्म का अनुष्ठान कोई करेगा नहीं इसलिए आप फंस जाएंगे इसमें और नित्य नैमित्तिक को हटाने के बाद में फिर कोई कर्मकांड रहेगा ही समझ लो नित्य नैमित्तिक को हटा दिया जैसा अभी लोग करते हैं ना सो जाते हैं सब कुछ करते हैं नित्य नैमित्तिक नहीं करते अब नित्य नैमित्त करने के बाद कोई कर्मकांड होगा क्या नहीं होता है तो तब समाप्त है तभी आपके जो है आप फंस जाएंगे इसीलिए ये आपने जो फॉर्मूला बनाया ना ये तरीका जो बना ये ठीक नहीं है इसीलिए ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता द्वितीय मंगी अंगीकर द्वितीय दुर्दों का क्षय तो हो सकता है वो समझ में आने वाली बात है दुर्द के साथ इसका विरोध हो सकता है तो दुर्द का क्षय हो सकता है तरही तबहणे तर तावदा देघांतर अभाव मुक्ते ऐक्य धीर वैयर्थ्यमित तब तो दुरीदों क्षय करके वो दुर्दो के क्षय के द्वारा देहा अंदर का अभाव कर देंगे तो मुक्ति हो जाएगी मुक्ति हो जाने पर आपका जो आइक्य ज्ञान है ब्रह्मत्मा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा ऐसा हम कहे तो पूर्ववादी कहेगा बोलते हैं ना न्या ऐसा नहीं हो सकता है अब कहते हैं दुर्द क्षय जो है ना आपके पास वो भी जैसा हमने मान करके बताया लेकिन वो भी इस प्रकार से नहीं हो सकता जैसे कि केवल सुकृत आरब्धम शरीरम नास्ती अप्रियस्या भी दुरीत फल तत्र दर्शनाद केवल दुरिद मैंने सुग्रद से आरब्ध कोई शरीर मिलता ही नहीं केवल सुग्रद ही सुकृत है ऐसा शरीर क्यों अप्रिय भी दुरिधल से तत्र दर्शनाथ जो भी शरीर देखते हैं संसार में उसमें थोड़ा अप्रिय फल भी दिखाई पड़ता हमेशा प्रिय ही होता ऐसा नहीं जैसा देवलोग में इंद्र इंद्र तो बड़े सुकृति है वो अश्वमेध सौ अश्वमेध करके वहां गया इंद्रपद प्राप्त तो अब जो इंद्र है इंद्र बनने के बाद में आप सोचेंगे सारा उनके पास सुकृत है फिर अप्रिय कुछ नहीं होना चाहिए अब जिस दिन से वो आसन में बैठा उस दिन से वहां परेशानी परेशानी हो है तो इंद्रपद में बचता है सब कुछ वहां ठीक है व्यवस्था लेकिन डर लगा रहता क्यों मेरे कुर्सी को छीन लेगा मेरे कुर्सी को छीन लेगा मेरे कुर्सी को छीन लेगा अरे उधर से वो आ रहा है इधर से वित्रास आ है उधर से महाबली आ, आ, आ रही इधर वो आ रहे चिंता करते करते बेचारा जो है वो अप्रिय ही रहता परेशान रहता फिर कहीं जाके भागना पड़ता है कहीं तपस्या करने जाता कहीं छुपने जाते क्या क्या नहीं करते और लड़ाई तो रहती है तो अप्रिय है ना उतने समय के लिए तो अप्रिय हो ही गया इसीलिए यद्यपि ये सारे अच्छे हैं बोलते हैं तो भी अप्रिय नहीं ऐसा कोई शरीर दिखाई नहीं पड़ता यह करने पर कहते हैं कि ऐसे आसंगा करने पर कहते हैं क्षेपणा अनवगमा इस दृष्टि से करने का। इस सूक्ष्म विचार करो तो यह मालूम होता है कि वास्तव में संपूर्ण दुश्चरित दुश्चरित मान दुर है जो संपूर्ण दुश्चरित का भी अशेष क्षय मन शेष के बिना क्षय करना नहीं दिखता असंभव दिखता है अब अनवगम ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते न चाह नित्य नैमित्तिक अनुष्ठानात् प्रत्यवाय अनुत्पत्ति मात्र न पुनः फलांदन उत्पत्ति दीदी प्रमाणमस्ती अब दूसरी बात ये, है आपने कहा कि नित्य नैमित्तिक का अनुष्ठान करने से प्रत्यवाय नष्ट होता प्रत्यवाय नहीं होगा ऐसा आपने कहा यह आपका सिद्धांत है नैमिति का अनुष्ठान करने से प्रत्यवाय नहीं होगा किंतु इसके लिए क्या प्रमाण है आपके पास कि नचा नित्य नैमित्ती का अनुष्ठान प्रत्यवाय अनुत्पत्ति मात्र ये आप कहते हैं ये उनका अभिप्राय है इसलिए मैंने बोला ये, ये जो पंक्ति में जो कुछ बोल रहा है ना ये पूरा पैराग्राफ ये सब वो उनके सिद्धांत है कर्मकांड में वो कैसा मानता है यह आपको सभी शास्त्र में अध्ययन करते समय उपयोग में आएगा क्योंकि ऐसा पूरा संग्रह करके कहीं मिलेगा नहीं एक जगह तो भाष्यकार ने यहां पूरा संग्रह करके रखा तो वो ऐसा मानता है कि नित्य नैमित्य करने पर प्रत्यवाय उत्पत्ति नहीं होगी प्रत्यवाय नहीं होगा इतना ही आप मानते हैं न पुनः फलांदर उत्पत्ति रिधि प्रमाण वो फलांदर उत्पन्न नहीं होगा इसके लिए आपके पास क्या प्रमाण है हमारे भगवान तो मानते हैं कि फलांतर उत्पन्न होता है आपका आपको अंधकर्ण शुद्धि हो जाएगी अंधकर्ण शुद्धि होने के बाद में ज्ञान हो जाएगा नित्य नैमित्य का अनुष्ठान कर्मयोग भाव से करने से ऐसा हमारे भगवान तो ऐसे कहते हैं आप कहते हैं नहीं नहीं ये प्रत्यवाय अभाव मात्र होता है और कुछ फल नहीं होता ऐसा आप जो कहते हैं इसके लिए आपके पास पे क्या प्रमाण फलांदर भी निष्पादिना संभवा कहते हैं और एक फल भी ऐसा हो सकता है अनु निष्पादिना संभव जो अन्य फल है जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ उस प्रकार का कोई फल ये उत्पन्न कर भी सकता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है आपके पास कि उत्पन्न नहीं करता है बोलने के लिए कोई प्रमाण नहीं देखिए किंच मुक्षुबीर अनुष्ठित नित्य नैमित्तिक वशादपी देहांतर संभवात न उक्तचरित मुक्ति आशा इसी अभिप्राय से कहा कि मुमुक्ष के द्वारा अनुष्ठित जो नित्य नैमित्तिक कर्म है ना उसके वश में आकर देहांतर होना संभव है आप कहते प्रत्यवाय का अभाव होगा उसको लिएखा तो अंदर प्राप्त नहीं होगा ऐसा कहते हैं ऐसी बात नहीं वो नित्य नैमित्त कर्म करेंगे तो उससे भी कुछ फल हम कल्पना करेंगे क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है ना प्रत्यवाह मात्र होता है फल नहीं होता है कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है आपकी कल्पना है इसीलिए उक्त चरित्र जो होगा ना वो मुक्ति आशा नहीं कर सकता क्योंकि नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान से भी कोई फल की कल्पना हो सकती है तेषा आनुषंगिक फलत्व संभावितम अभी न प्रमिदम इत्य कहते हैं वो ऐसा है ना नित्य नैमित्तिकों का आनुषंगिक फल होता है आनुषंगिक जो उस कर्म से संबंधित जो फल है वो होगा जैसा जिसके लिए आगे, आगे आपको करना है जो कर्म आपको आगे करना है उसी के संबंध में जो नित्य कर्म करते हैं उसका संबंध आनुषंगिक फल होता है नित्य नैमित्य का स्वतःफल नहीं है वो जिसके साथ जुड़ेगा उससे फल होगा जैसा पूर्व संध्या आदि करके आप जो है अनुष्ठान करने के बाद में फिर कर्मकांड आदि करने लगते हो तो वो जो करेंगे तो पूर्व संध्या आदि करना नित्य कर्म करना इसके लिए आनुषंगिक हो गया ऐसा होता है फल स्वतःफल नहीं है ऐसा मानेंगे तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं स्मरद ही अवस्तंभ आप धर्माचार्य ने ऐसा कहा आप स्तंभ धर्म सूत्र में ऐसा लिखा है जैसे यथा तद्यथा आम्रे फलामित्ते छाया गंधौ अनु एवं धर्म चर्यमाणमर्था इति ऐसा कहा उन्होंने कि जैसे आम के पेड़ के लिए आम के लिए किसी ने पेड़ लगाया आम का पेड़ लगाया था आमरा आमरे फैलारते नहीं मिलते आम का पेड़ लगा आम का पेड़ हमारे यहां बहुत पुराना है ना वो वेद वैदिक काल से है कि आम का पेड़ यहां है विदेशों में आम का पेड़ नहीं है तो इसलिए वहां का कर्मकांड में आम के पत्ता यूज करना नहीं कहा हमारे यहां आम के पत्ता यूज करना कहा है और आम तो हमारा अपना फल है यहां का हमारा जो है ना क्या बोलते देश का फल है ना नेशनल फ्रूट मानते आम हमारे यहाँ जैसा आम होता है कितने प्रकार चार सौ पांच सौ प्रकार के आम होते हैं तो सब बढ़िया टेस्टी होता है तो हाँ फलों में राजा आम हुई फलों का राजा और सब प्रकार वो इतना स्वादिष्ट होता है तो अब जो है एक व्यक्ति ने आम लगाया आम के उद्देश्य गुटली लगाया आम पेड़ हो जाएगा करके अब जब फलार्थ निमित्त लगाने पर बाद में क्या है ना पेड़ बड़ा होने पर छाया गंधव छाया भी मिल जाती है और उसका सुगंध भी आता है आम का पेड़ सामने घर के सामने होना बहुत अच्छा होता है तो सुगंध भी आता है और बहुत सारे रोग नहीं आते हैं रोगाणु को भी रोकते हैं सब कुछ फायदा बहुत है तो छाया गंधव अनुत्पत्ति थे छाया गंध तो उसके साथ आ गया वो छाया और गंध के लिए नहीं लगाया उन्होंने वो तो आम के फल के लिए लगाया था वो तो उसमें साथ आ जाता है वैसा ही अहम धर्मम झर्यमाणम धर्म का जब आचरण किया जाता है तब अर्था उसी से तो प्रयोजन सिद्ध होते ही रहता है कुछ न कुछ आपको अलग अलग प्रयोजन आता है आप धर्म आचरण करते रहो आपके साथ सब कुछ आ जाएगा वो कुछ लाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं आपके पास लोग आ करके आपको सब समर्पित करके जाएगा आप अपने धर्म का आचरण करते रहो ये धर्म की महिमा है तो धर्म आचरण करने वाले को कई कहीं जाके कर इकट्ठा करना नहीं पड़ता उसके पास अपने आप आ जाते उसका स्वभाव होता है अब ऐसे कुछ आकर्षण बन जाएगा कुछ कार्य बन जाएगा वो धार्मिक हो एम ब्राह्मण हाँ समझ करके वो आ करके लोग जो है अपने आप दे करके जाएंगे व्यवस्था करके जाएंगे ऐसा होता है इसीलिए वो उसके साथ ही आ जाता है धर्म आचरण आप करते रहो सब कुछ जो आपको होना है वो होगा जो नहीं होना है अभी इच्छा करने पर नहीं होगा इच्छा तय बैठना पड़ेगा तब होता है इच्छा करते बैठेंगे तो नहीं होता इच्छा त्याग करके आप बैठो जो आना है आता रहेगा हां ऐसा होगा न च असती सम्यक दर्शने सर्वात्मना काम्य प्रतिषिध वर्जनम प्रयाणां दराले खे नजित प्रतिज्ञा दुम शक्यम अब अपना अभिप्राय बताते देखो आपने ये सब प्रक्रिया बताई है ठीक है लेकिन आप हमारी प्रक्रिया में समझिए तो आपको पूरा समझ में आएगा क्या हम कहते हैं न सम्यक दर्शन जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा जब सम्यक दर्शन नहीं बना नहीं हुआ तो सर्वात्मना काम्य प्रतिषिद्ध वर्जन पूर्ण रूप से सर्वात्मना मान �right सर्वभाव से पूर्ण रूप से काम्य और प्रतिषिद्ध का वर्जन प्रैक्टिकल बात करते क्यों उसको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तत्वज्ञान नहीं हुआ और उसी से कहो का काम्य और प्रतिषिद्ध का वर्जन करो नहीं करता कहीं भी कुछ ये काम करने से अच्छा होता है ऐसा सुनाया तो तुरंत वो करने लगता है ये काम करने से अच्छा होता है ये करने से सुना वो छोड़ने से अच्छा होता है वो दुरंधम छोड़ ले इसका मतलब आपको कोई कामना तो इच्छा है तो ऐसा तो काम्य प्रतिषिधावर्जन सर्वात्मना करना मैंने तो पूर्ण रूप से करना जन्म प्रयाण अंतरा जन्म और प्रयाण इसके बीच में देख ऐसे कह रहे हैं जन्म से लेके मृत्यु के बीच में आप कहो कि काम्य प्रतिषिद्ध को पूरा ही पूरा त्याग नजीत प्रतिज्ञा हो सके थे <laughs> बोलते हैं कोई अपने गारंटी से बोल नहीं सकता यहां तो बड़े बड़े विरक्त तो दिखते हैं वो भी कुछ काम कुछ करता हुआ दिखाई पड़ता है ये वास्तविक तो प्रैक्टिकल बात बता रहे उनके समय में ऐसा होता इसलिए आप प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकते हैं कि मैं काम और प्रतिष्ठित करूंगा ही नहीं ऐसा प्रतिज्ञा करके हिम्मत करके बैठ के देखो स्वागत करो लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में यह नहीं हो सकता ऐसा मैं मतलब भाषाकर कह रहा मैं नहीं कह रहा हूं भगवान ने भी ऐसा कहा न कस्तृति क्षण अपनी जादुतिष्ठत्या कर्म कृत कार्य देखे अवश्य कर्म प्रकृति जो गुण है प्रकृति जो गुण क्या आता है अब कौन से कामना में ले जाता है आप पता ही नहीं चलता है आपको पहले शुरू शुरू में लगेगा अरे हम निष्काम कर्म कर रहे हैं फिर करते करते करते आगे जाएगा वो धीरे धीरे जो है वो सकाम का रूप देते लेते जाता है और बाद में जाके निष्काम से शुरू किया था अब बन करके वो सकाम हो गया ऐसा हो गया बड़ा आश्चर्य है क्यों ये ऐसा ही होता है क्यों मनुष्य का स्वभाव क्या होता है जहां जहां अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है ये अच्छा है ये तो हमारे लिए अनुकूल है यह अनुकूल है ऐसा सोच करके अनुकूल अगूल बैठा करके जाएगा और जाके पूरा जब अंत में पहुंच गया पूरा अनुकूल हो गया इसका मतलब क्या है वो तो काम ही हो गया <laughs> बस गया उधर ऐसा होता है अपने अपने जीवन में आप देखो ऐसे मिलेगा बहुत सारे मिलेगा तो अब ये सच्चाई है इसलिए भाष्यकार सीधा कर दिया ये देखो आप ऐसा एकदम बोल नहीं सकते है कि हम तो कामशिध प्रतिषिध करेंगे ही नहीं ऐसा प्रतिज्ञा करना किसी की बस की बात नहीं हमने तो बहुतों को देखा है ऐसे काम क्या है प्रतिषिद्ध की प्रतिज्ञा छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं और बाद में वही जाके पड़ते हैं और काम्य को छोड़ा चलो बात नहीं प्रतिषिद्ध को छोड़ने की बात बाद में प्रतिषिद्ध भी कर देते नहीं करते कई बार करते हो हम भी अपने हम कुछ ना कुछ करते रहते ये नहीं करना चाहिए बोला तो गुम फिर करके वही करेंगे नहीं पता तो इसीलिए ऐसा गारंटी में मत रहो कि ये हम प्रतिज्ञा कर दिया हो गया इतना प्रतिज्ञा पालन करने के लिए सामान्य मनुष्य के पास शक्ति नहीं है भीष्म जैसे कोई होगा लाखों करोड़ों में एक होता है ऐसा प्रतिज्ञा के पालन करें बाकी का सब प्रतिज्ञा दो चार दिन रहता <laughs> उसके बाद में फिर वो स्वाभाविक कर्म में आ जाएगा और उसका जो टेस्ट हो गया बस वही हो, हो। आर भी बहुत करे ना हम ये करेंगे नहीं ऐसा बहुत तो हमने देखा कितने जोर से बोलने वाला होता है ना दो चार दिन में एक एक दिन पे धीरे धीरे ढीला होके अंदर तो में वही करता ऐसा हो जाता ऐसा बड़ा मुश्किल है इसलिए वास्तविक प्रतिज्ञा करने वाले जो होते हैं ना वो बाहर बताते भी नहीं उनकी प्रतिज्ञा अंदर रहती है और वो करता है बोलता नहीं जाता और जो बोलने वाले ज्यादा होते हैं प्रतिज्ञा का पूरा क्या ढंभ क्या क्या बोलते हैं डिंडोरा पीटेंगे तो वो डिंडोरा पीटने वाले जो है वास्तव में डिंडोरा तो पीटते रहेंगे वो वास्तव में ऐसा नहीं होता जो प्रतिज्ञा करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा उन्होंने क्या क्या प्रतिज्ञा कर रखी है तो ऐसा उसका पालन जरूर करता है तो ऐसे ही प्रतिज्ञा करें जिसका पालन हो सकता है अब आप कहेंगे हमारे पास जितने लिस्ट हैं प्रतिज्ञा करने की तो उसमें कोई भी नहीं तो प्रतिज्ञा ही करेंगे नहीं ऐसा होता है इसलिए भाषिक ने कहा ऐसा ऐसा मत समझो कि काम्य प्रतिषिध को जन्म और प्रयाण के अंदर में और जन्म मृत्यु के बीच में ही तो करना ही है ये सब और उसके पहले भी नहीं कर सकता बाद में भी नहीं कर सकता इसलिए कहा जन्म प्रयाण के अंदर में कै नजीत प्रतिज्ञा आदम कोई ऐसा कर नहीं सकता क्यों ऐसा आप कह रहे हो ये तो बहुत बड़ी बात है सभी को लेकेगा ये सभी के अंदर सभी के हृदय में चोट लगेगा वो तो सब बड़े अपने बड़े प्रतिज्ञा करके हम बड़े साधु सन्यासी हम बड़े विरक्त है बैठे हुए हैं, और कोई तो कर्मकांड की प्रतिज्ञा करके बैठे हुए हैं कोई कुछ प्रतिज्ञा करके बैठे हुए हैं। तो आपने कहा ऐसे कोई प्रतिज्ञा करना संभव ही नहीं तो फिर ये तो बहुत बड़ा जो है आपने वाक्य कर दिया विवाहित वाक्य है, तो है। मतलब आजकल बोलते है ना जो वायरल विवाहित तो वायरल है ये तो फिर वायरल हो जाएगा ये तो ऐसा कह दिया बोलते उसका कारण बता रहे देखो ऐसा है ना हमने देखा सुनिपुणा नाम अपनी सूक्ष्म अपराध दर्शन ये वाक्य को जिस जिस दिन हमने पहले बार इसका अध्ययन किया था उस समय से हम इस वाक्य को स्मरण करके रखा कि यह शंकराचार्य जी के अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकती बिल्कुल हिम्मत के साथ उन्होंने कहा जो सुनिपुण होते हैं निपुण ही नहीं निपुण माने बहुत कुशल होते हैं बहुत विद्वान है बहुत श्रेष्ठ है बहुत आचरण में बिल्कुल पक्का है सभी दृष्टि से पक्के हैं वो होगा निपुण हो गया लेकिन निपुणों में भी जो पक्का निपुण मानते हैं जिन्हें जो अपने को सुनिपुण जो लोग में भी उनको बहुत निपुण माना जाता है उनमें भी सूक्ष्म अपराध दर्शनाथ कहते हैं वो भी कभी सूक्ष्म अपराध करते हुए दिखाई पड़ते होता है इसलिए अब जो है आप कहां के, कौन सी खेत की मूली है तो जब इतने बड़े सुनिपुण भी सूक्ष्म अपराध करते हैं और आप बोलते हैं हम कामें प्रतिषिद्ध नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपसे क्या प्रतिषिध कर्म हो, हो गया है तो क्या होगा इसलिए ऐसा ऐसा आप इसी इस के भरोसे नहीं रहिए कि ये कर्म करते रहेंगे फिर आप वो, आ, सारे नष्ट हो जाएगा फिर हमको मोक्ष मिलेगा ऐसी आशा करते रहेंगे बेचारे आपको नहीं मिलेगा आप इतना परिश्रम किया ये सब छोड़ो और जाके इसी इसी दृष्टि से मंडन मिश्र को खंडन किया था भाष मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ के सारा तात्पर्य इसी पर ही था ये जो वाक्य बोल हैं ना ये इसी पर इसी के आधार पर किया था आप सिद्धि नहीं कर सकते इसलिए कहा सुनिपुणा नाम सूक्ष्म अपराध दर्शना ऐसा अपराध हो जाता है जैसा अभिमंडन मिश्र जैसे बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने भी उन्होंने बहुत सारा अपराध किया बहुत होता ही है तो अतिथि आया की सेवा नहीं बहुत कुछ होता है तो इसलिए सूक्ष्म अपराध देखा गया है ये सूक्ष्म अपराध की कोई गिनती है नहीं आप तो बता ही नहीं सकते ना ये अपराध कहाँ से आ गया कहा हो गया कैसे हो गया ये दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन हो जाता है हो जाएगा तो फल तो मिलेगा आपने अपराध सूक्ष्म किया है कि स्थूल किया है फल तो मिलेगा ना फल तो मिलेगा क्यों किया है वो तो करने के बाद वो परिणाम में आ जाता है परिणाम सिद्धांत के अनुसार आपको फल होगा आप इंतजार करते रहोगे हमारा सब कुछ नहीं किया वो नहीं किया ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया तो ये नहीं किया हुआ आपके ध्यान में है लेकिन बहुत सारे जो कर गए हैं आप वो आपके ध्यान में नहीं रहते इसके लिए एक ही मार्ग है ये पूरा त्याग का कोई रास्ता पकड़ में आ जाएगा पूरा त्याग बिना इसको इधर उधर करके समझौता करके व्यवस्था करके कर नहीं सकते हैं इसीलिए आपको सन्यास लेना पड़ेगा पूरा त्यागना ही पड़ेगा उसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर जोड़ेगा तो बात बनेगी नहीं इसलिए आप अपने को बड़े कुशल बुद्धिमान मानते हैं यह व्यवर्थ है ऐसा कहा ठीक टीका मिलेगी अस्मद आदि नाम स्थूलधिया यहां शंका का क्या है कि जैसे हम लोग तो स्थूलब दिया हमारे से अवराध हो जाता ही है तो अस्पदा आदि नाम स्थूलधियाम सम्यक धियम बिना सर्वात्मना काम्यादि अवर्जने भी कहते हैं कि हमारे द्वारा जो हम कमजोर है यह अल्पबुद्धि है स्थूल बुद्धि है हमें सूक्ष्म दर्शन नहीं होता है ऐसे जो हम हैं हम जैसे हैं तो हम जैसों को ये जो काम्य वर्जन संभव ना होने पर काम्य प्रतिषिद्ध का वर्जन हम जैसे लोग नहीं कर सकते तो भी ज्ञानाद अशेष काम्यादि वर्जन सिद्धि जो ज्ञान होते जो ज्ञानी होते सुनिगुण होते हैं अच्छे अच्छे तरह से आपका अध्ययन किया और सारे गुण संपन्न हैं ऐसे सुनिगुण जो सु लगा दिया तो फिर सब गुण हो गया उसके पास तो ऐसे जो है उनका तो हो जाएगा तो आप सूनिगुण बनो तो हो जाएगा आशंका ऐसे कोई बीच में एकदेशी कहने पर उसके उत्तर में भाष्यकार ने कहा ऐसे हमने नहीं देखा हमारे हमने तो बहुतों तो को देखा है लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा सुनिपुण होने पर भी कोई ना कोई अपराध करी जाते इसीलिए उसका कोई गारंटी नहीं ये कहा ठीक है भाई और भाष्य है देखेंगे धर्णमितम पूर्ण मुदश्यते पूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शाति शातिमराज